मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक बारह हरी बोलो हरी बोल भाग दो अनोशो टॉक हरी बोलो हरी बोल नंबर फाइव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 जब कोई मेहमान तुम्हारे घर में आ जाता हो जो तुम चेहरा उसे दिखलाते हो वो असली चेहरा नहीं भीतर तो त्याश्या तुम सोच रहे हो कि दुष्ट कहां से आ गए ऊपर से कहते स्वागत अतिथि तो देवता है आइए विराची और भीतर दिल हो रहा है कि गर्दन उतार दें इसकी ऊपर से कहते हो आपसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ और भीतर सोच रहे हो आज पता नहीं दिन कैसा गुजरे इस दुष्ट को सुबह सुबह देख लिया